नन्हा मछुआरा हेनरी छुआरा सागर में बहुत दूर हेनरी का द्वीप है वहां नीले पानी में कई रंगों की मछलियां खेलती रहती है सागर से बंदरगाह सुरक्षित आती जाती रहती है निस्संदेह अपने पिता जोनस के समान हैंनरी भी मछुआरा बनना चाहता था उतले पानी में मछुओं के झुंड पर जाल फेंकना हेनरी पहले ही सीख गया था गहरे पानी में जो बड़ी मछलियां कॉरल की चट्टानों में छिप जाती थी उन्हें वो भाले से पकड़ लेता था और समुद्र तल पर सीपों के खोज करने के लिए वो उसे पानी में बहुत नीचे गोता लगाना पड़ता था और सार्क मछली से बचने के लिए उसे बहुत तेज तैरना पड़ता था हेनरी बड़ी उत्सुकता से उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा था जब वो इतना बड़ा हो जाएगा कि अपने पिता और दूसरे मछुआरों के साथ सुबह सवेरे नाव में मछली पकड़ने जा पाएगा संसार में उसकी सबसे बड़ी कामना थी मछली पकड़ने के लिए सागर में जाना ओह लड़के सागर में जाने के लिए तुम्हें और बड़ा होना है उसके पिता ने उससे कहा तुम अच्छे गोताखोर हो लेकिन शार का तुम्हें बहुत परेशान करती है तुम इतने छोटे जो हो वो तुम्हें खाना चाहती है हेनरी बड़े होने की प्रतीक्षा में एक छोटा लड़का सेंट थॉमस जैसे द्वीप पर बहुत कुछ कर सकता था हर सुबह हेनरी और उसके दोस्त बंदरगाह के पास लगे नल से पानी भरने के लिए पीपे और बाल्टियां ले जाते थे हेनरी को उन सीढ़ी नुमा गलियों में घूमना पसंद था जिनके दोनों ओर गुलाबी और पीले और हरे रंग के घर थे और जिनकी दीवारों के पीछे छोटे छोटे बगीचे छिपे थे लौटते समय पानी से भरा हुआ पीपा उठाए जब उसे सीढ़िया चढ़ना पड़ता था तब पिता की नाव पर लगे मस्तूर सामान सीधा चलना होता था ताकि पानी की एक बूंद भी नीचे न गिरे कभी कभी उसके मित्र कहते अभी घर नहीं वापस जाते कोई जल्दी न करता था सेंट थॉमस पर किसी को जल्दबाजी न होती थी कपड़े उतारकर सागर के ठंडे पानी में डुबकी लगाने का समय हर एक के पास होता था और जो अद्भुत चीजें सागर की लहरें तट पर छोड़ जाती थी शंख घोंगे समुद्री पाड़ियों प्राणियों के अंडे उन्हें ढूंढने के लिए सबके पास समय होता था हर बार कोई ना कोई नई वस्तु मिल जाती थी एक बार हेनरी को एक पुराना टायर मिल गया था जब छोटी मछलियाँ झटपट किनारे की ओर आकर उनके पाँव के नीचे खेलती हैं चिल्लाकर कहता गहरे पानी में शायद शार्क होगी हेनरी उस दिन के बारे में सोचने लगा जिस दिन कपड़े धोए जाते थे जिस समय उसकी बहन बियांका के लिए उसकी मां नई ड्रेस सिल रही थी वो और बियांका परिवार के कपड़े धोते जब वो गीले कपड़े सुखाने के लिए कैक्टस की झाड़ियों पर फैलाते तब पिता नाव के सफेद पालो समान ये कपड़े समान कपड़े हवा में फड़फड़ाने लगते जिस दिन हॉट लगता जिस दिन हॉट लगता उस दिन हैंनरी सागर के बारे में ही सोचता शनिवार के दिन वह अपनी हार्ट यानी बाजार लगता है उस दिन उस दिन भी हेनरी सागर के बारे में ही सोचता शनिवार के दिन वो अपनी वैगन को लेकर नगर के बीच में स्थित बाजार में ले जाता और किसी छायादार जगह में खड़ा कर देता उसकी माँ ने कहा था हेनरी पपीता अनानी पपीता अनानस केले और आम लेकर आना।, ले आना जब उसने एक आम को दाँतों से काटा तो उसको मीठा पीला रस उसकी ठोडी से थोड़ी से नीचे बहने लगा जो फल माँ ने मंगवाए थे उन्हें खरीदने के लिए उसके पास सिर्फ पांच सेंट बचे थे जिनसे वो मेज पर सजाने के लिए गुलाबी रंग के फूलों का एक गुच्छा ले सकता था हेनरी और वियंका के पास तीन बकरियां थी जिमी एनी और एलेनोर जिन्हें घास खिलाने के लिए वह पहाड़ी के ऊपर चरागाह ले जाते थे और खूंटियों से बांध देते थे बकरियों को ताजा घास के निकट ले जाने के लिए वह पहाड़ी पर फिर जाता और फिर उन्हें किसी दूसरी जगह बांध देता जब वो एनी का एक कप मीठा स्वादिष्ट दूध निकालता और पी लेता तब वो एनी का एक कप मीठा स्वादिष्ट दूध निकालता और पी लेता पहाड़ी पर आराम करते हुए वह सुनहरी घास को हवा में सागर की लहरों सामान लहराते हुए देखता एक दिन हेनरी की माँ ने कहा आज रात नारियल के के के के की जैसे सागर के पानी से टकराती थी ऊपर आकाश को छूते पेड़ों के शिखरों पर हैनरी को चमकीले हरे और खुरदुरे भूरे नारियल दिखाई दे रहे थे एक आदमी ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और हेनरी के लिए नारियल तोड़ने लगा धड़ाम धड़ाम नारियल नीचे गिरने लगे नारियल का पानी पीना चाहते हो उस आदमी ने पेड़ से नीचे आते हुए पूछा उसने एक हरे नारियल को ऊपर से काटा ताकि हेनरी नारियल का मीठा पानी पी सके हम्म हेनरी ने कहा बढ़िया है फिर उसने जेली सामान कच्चा नारियल खा लिया। लेकिन हेनरी का अधिकांश समय गोदी में ही बीतता था चारकोल और आमों से भरी नावे टोलटोला द्वीप से यहाँ ही आती थी यही पर मछलियों से भरी मछुआरों की नावे आती थी यहाँ पर गुलाबी घोंगो और हरे समुद्री कछुओं से भरी नावे आती थी जिनसे स्वादिष्ट सूप बनता था लेकिन सबसे अच्छी बात यह थी कि यही उसके पिता जोनेस की नाव एरी ने के पाल नीचे किए जाते थे और वह गोदी के अंदर आ जाती थी जैसे ही नाव को बांधने के लिए पिता ने रस्सी हेनरी की ओर फेंकी उन्होंने कहा कल मुझे एक सहायक की जरूरत है लड़के तुम छोटे हो लेकिन तुम अच्छे गोता करो कल मछली पकड़ने चलना हैनरी प्रसन्नता से नाचने लगा उस रात हैंनरी सो ही नहीं पाया क्योंकि वह अगली सुबह के बारे में सोच रहा था उसे ताड़ के पेड़ों के पत्तों के कट कटाने और झाड़ियों में बैठे कीटों की धीमी आवाजें सुनाई देती रही और इन सबके पीछे थी गोदी पर लहरों की तट से पत्थरों के टकराने की आवाजें दुकानों के अंदर शटर अभी बंद थे जब रात के अंधेरे में हेनरी और उसके पिता गोदी आए एरिया उनकी प्रतीक्षा एरियाड ने उनकी प्रतीक्षा कर रही थी जोनस ने मुख्य पाल की रस्सी खोली और हेनरी ने नाव को धक्का दिया हवा आओ और पाल को फैला दो जैसे ही वो बंदरगाह से बाहर निकले उन्हें पहाड़ियों में कोयलों के गीत सुनाई देने लगे हवा चलने लगी और उनकी नाव खुले सागर की ओर जाने लगी सारी सुबह वो मछली पकड़ने की डोरियां खींचते रहे और चमकदार मछलियों से भरे जाल पानी से बाहर निकालते रहे उन्होंने पानी में तैरते लकड़ी के वह टुकड़े ढूंढे जो मछली पकड़ने की टोकरियों के साथ बंधे थे लड़के पानी में गोता लगाओ और उन टोकरियों को खोल दो जोनस ने हैंरी से कहा हैं ने पानी में गोता लगाया और उन रस्सियों को खोलने लगा जिनसे वह टोकरियां नीचे अंधेरे पानी में चट्टानों के साथ बंधी थी उसने उस लंबी हरी परछाई को नहीं देखा जो चुपके से पीछे उसके पीछे तैरती भगवान, भगवान को धन्यवाद दो शार्क तुम्हें खाने ही वाली थी अंततः नाव मछलियों से भर गई अब हम घर लौट जाएंगे तुम कमाल के मछुआरे हो पिता ने गर्व से कहा जैसे ही एरिया ने बंदरगाह में वापस आई गोदी पर जमा भीड़ में हेनरी ने माँ और प्रियंका को देखा उसने एक संख होठो से लगाया और उसे जोर से बजाया उसकी माँ और प्रियंका समझ गई कि आज उन्होंने खूब मछलियाँ पकड़ी थी जैसे एरियाड ने किनारे के निकट आई हेनरी ने डोरी में फंसी मछलियाँ ऊपर उठाकर दिखाई बहुत सारी मछलियाँ हैं लोग चिल्लाए बहुत सारी मछलियाँ हैं जब जोनस और हैंनरी मछली से भरे बॉक्स नाव से बाहर ला रहे थे जोनस ने कहा आज शार्क हैंनरी को पकड़ने ही वाली थी लेकिन हैंनरी बहुत अच्छा गोताखोर है इतना तेज की शार्क उसे पकड़ न पाई आश्चर्य से प्रियंका की आंखें चौड़ी हो गई उसकी माँ ने सर हिलाया लेकिन हेनरी मुस्करा दिया मछली पकड़ने की अपनी पहली ही यात्रा में हर लड़ किसी लड़के को शार्क का सामना नहीं करना पड़ता सब घर चल दिए रास्ते में सारे रास्ते हेनरी माँ और प्रियंका को शार्क के बारे में बताता रहा मैं उस शार्क से अधिक तेज हूँ उसने हंसते हुए कहा उस बड़ी शार्क से बहुत तेज उस रात माँ ने गर्मा गर्म के साथ थाली भरकर तली हुई मछली परोसी फिर उसने हैंनरी से कहा बैठ जाओ और खाना खाओ लड़के अब तो तुम पक्के मछुआरे बन गए हो सच में उस दिन के बाद हर सुबह हैंनरी अपने पिता के साथ मछली पकड़ने के लिए एरियाडने में गहरे नीले सागर जाता गहरे नीले सागर जाता था